दोस्तों, हम सबने ये सुना है कि time heals everything, लेकिन ब्रियाना वीस्ट कहती हैं कि time heals nothing until you feel what you are running from। यानी वक्त नहीं, awareness और feel करना हील करता है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम emotions को enemy समझते हैं। गुस्सा, उदासी, jealousy, fear, सब कुछ suppress कर देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि strong लोग जब भी रोते नहीं। लेकिन ब्रियाना कहती हैं Strength is not holding it in, strength is allowing it to move through you. दुख का काम तुम्हें तोड़ना नहीं, तुम्हें साफ करना है. जब तुम अपने emotions को महसूस करने लगते हो, वो emotions अपना purpose पूरा करके खतम हो जाते हैं. लेकिन जब तुम उन्हें दबा देते हो, वो अंदर से poison बन जाते हैं, resentment, anxiety और numbness के आखिर वो overflow करेगा ही. वही हम emotions के साथ करते हैं. उन्हें store करते जाते हैं, जब तक वो किसी और तरह से फूटना पड़े. ब्र्याना कहती है, emotions are messengers, listen before they have to scream. यानि हर feeling कुछ कहना चाहती है. fear कहता है, मुझे protection चाहिए. anger कहता है, मेरा boundary break हुआ है. फोन, काम, लोग, नोइज़, सिर्फ ताकि दिल के अंदर की आवाज़ ना सुनी जाए। लेकिन जब तुम साइलेंस में बैठकर अपने दुख को देखते हो, तो तुम रियलाइज़ करते हो कि वो तुम्हारा एनिमी नहीं, वो तुम्हारा कंपस है। वो तुम्हें बताता है कि तुम किस जगह अपने ट्रूथ के खिलाफ़ जा रहे हो, और जब � They are the roadmap back to yourself। यानी तुम्हारा pain, punishment नहीं, एक direction है तुम्हारे real self तक। हर बार जब तुम अपने दर्द के पास जाते हो, तुम अपनी सच्चाई के करीब जाते हो। जब कोई रिश्ता खत्म होता है, तुम्हारा दुख ये नहीं कि कोई चला गया, तुम्हारा दुख ये होता है कि तुमने अपने अंदर एक नया खालीपन महसूस किया है। वो ख Emotional intelligence का मतलब है अपने emotions को judge करना नहीं, उन्हें समझना। अपने दुख को दुश्मन नहीं, guide समझना। और यही wisdom तुम्हें maturity देती है। Briana कहती है, Healing is not becoming who you were, it's becoming who you are without the hurt। यानी healing कोई past वापस लाने का process नहीं, ये तुम्हारा original self वापस पाने का process है। वो self जो दर्द से पहले था। और अब दर्द के बाद और ज़्यादा गहरा हो गया है। तो भाई, अपनी इमोशन से भागना बंद करो, रुक कर उन्हें महसूस करो, उनका नाम लो, गुस्सा, उदासी, गिल्ट या तनाव। जब तुम उन्हें एक्नॉलज़ करते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस रिलैक्स करता है, और तुम्हारा दिमाग कहने लगता है कि अब मुझे � तो तुम्हें छोड़ने की ताकत मिल जाती है और यही ब्रियाना वीस्ट अगले चैप्टर में समझाती हैं। लेटिंगो, जो छोड़ देते हो, वो तुम्हें आजाद करता है।